अष्टम श्लोक चलेगा इधानी मुक्त अर्थम उपसारती जो अर्थ कहा गया उसका उपसार करते हैं व्युजन एवं सदात्म योगी विगत कलमश सुखे न्रह्म संस्पर्श मत्यंतं मत्यंतं मत्यंतं योगी खमश्नुम्सम सदा आत्मा युजन विगतकर्म योगी अत्यंतं सुखम ब्रह्म संस्पर्शम सुखे नश्ते योगी अभ्यास करने वाले एवं युंजन ऐसे अनुष्ठान करता हुआ स्वरूप चिंतन करता हुआ विगत कर्मस विगत कलम से पापरहित शुद्ध होने पर ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंत सुखम अत्यंत सुखे है ब्रह्म संस्पर्शम तो ब्रह्मणा संस्पर्श और ब्रह्मस्वरूप ही सुख को सुखे ना, सुख से प्राप्त करता है अनायासेना ऐसे अभ्यास करते हुए अंत कोण शुद्ध हो जाता है योग में विग्रह है वो है कर्म से नष्ट होने पर ही ऐसे आत्यंतिक सुख को ब्रह्म रूप सुखों को प्राप्त करता है विगत कर्म सीगत पाप पाप रहित तो होने पर ही प्राप्त होता है ज्ञान पुंसां मतद्यते पुंसांग क्षयात्पर्मण पाप कर्म के क्षय होने पर ज्ञान होता है योग वर्जित हो पाप ही योग में अंतरा विघ्न होकर आते हैं साधन करते समय अंतरा विघन है ये रहित तो होता है पाप रहित तो होने पर योगी सदा आत्मान एवं इंजन यथोत्तन प्रकार जैसे कहा गया हाँ, निरंतर चिंतन करते हुए अनुसंधान अनुसंधान करते हुए निरंतर चिंतन करने पर ही सुखे प्राप्त करता है सुखी ने कहा निरतर चिंतन करे करते करते कभी साक्षात्कार होता है ब्रह्म संस्पर्शम का ब्रह्म संस्पर्श सुख से तक ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म के साथ संबंध तो संबंध क्या है वस्तु संस्पर्शम का ब्रह्मत्म के सुख विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद रूप ही ब्रह्म अत्यंत सुखम अत्यंत अविनाशरम विनाश नहीं अनिरतिशय निर्गत तो अति से व्यस्मात उससे अति से अधिक सुख कहीं नहीं है इसे निर्जत सुखों को अशुति क्या प्राप्त जी प्राप्त करता है योग प्रसारण किया गया भगवान बाक्यों का अर्थों का गीता का पहले आया था सनिश्चय योक्तव्य योगो निर्विण चेता अनिर्भिण चे तथा वैराग्य रहित तो चित्त से निरंतर अनुष्ठान करना पड़ता है फल प्राप्ति पर्यंत मध्य में वैराग्य हो जाए तो फिर पूरा साधन नहीं हो पाता पूरा वैराग्य तो विषय से होना चाहिए साधन से वैराग्य हो जाता है साधन में कष्ट है और वैराग्य उसमें सरल है और विषय से होना कठिन नहीं है क्योंकि विषय के लिए इंद्रिय दौड़ते है वो प्रवाह के अनुकूल है प्रतिकूल चलना होता है कष्ट अनुकूल चलना कष्ट नहीं अब इंद्रिया विषय को दौड़ती है उनके पीछे भागना सरल है साधन से वैराग्य होना सरल है किंतु इंद्रियों को विशेष हटा करके साधन में लगना आत्म चिंतन करना यह होता है अनिर्भेदन क्रियमाण योगाभ्यास वैराग्य रहित होकर के योगाभ्यास करेंगे तो फल पर तो होती फलम पर्यत तो में फल प्राप्त फल तक यही होता है अभ्यास करना पड़ता है दृष्ट फलक साधन में फल प्राप्ति तक प्रयत्न करना पड़ता है भोजन कितने करना चाहिए संख्या नियम तृप्ति हो जाए तब तो तक तो भोजन करना पड़ता है और गिनती करके तीन बार पांच बार सात बार थोड़ा सा काम रह जाए तो लगे आधा बुकार रहा भोजन करते समय थोड़ा कम हो गया और एक रोटी खाने की इच्छा नहीं मिली तो क्या लग गया कि आधा पेट रहा अब <laughs> फिर भर गया तो कोई दोनों प्रकार हो गई तृप्ति दृष्ट फल में अब हो तो एक बार याग्ञ किया तो स्वर्गफल मिलेगा गंगा स्नान किया तो उसका स्वर्गफल मिलेगा वो अदृष्ट है उसे में तो कोई नियम नहीं दुष्ट फल में फल प्राप्ति तो करना पड़ता है पत्थर को तोड़ना है कितने बार कितने प्रहार इतना चाहिए टूटने तक फिटना पड़ेगा कभी सात बार कभी तीन बार कभी दस बार कभी ग्यारह बार कभी इक्कीस बार बीस बार टूट तोड़ते नहीं होता बाद में एक बार से टूट गया एक प्रहार से नहीं टूटता है से एक एक प्रहार देते है तो दुर्बल होता है ऐसे करते करते पिटते पिटते वे टूट जाता है तब तक वो करना पड़ता है अभ्यास कितने दिन करना है बस फल प्राप्त होने तक तो ही करना है फल पर तो होती है तत्व दृष्टान्त माह के साथ कहते हैं उत्सैक उदेव कुशाग्रे नैक बिंदुना मनसो निग्रह स्व भवेद पर छेदक धेर उत्सैक यदवत कुसाग्रण एक नाम नवे एक बिंदु लेकर के कुश के अग्रह से निकालेंगे तो समुद्र का भी उत्सैक हो जाएगा सुख जाएगा तदवत अपरिचेद मन सौ निग्रह भवित खेद परिच्छेद नहीं होकर मन को रोकना चाहे प्रयत्न करे तो होता ही है निरंतर अभ्यास करके वही उपाय अन्य कोई उपाय नहीं अभ्यास वैराग्या अभ्यास बार बार करें और बरागवन पर निग्रह होता है कुशाग्रेन उद्धृतेन एक बिंदु कुश के अग्र से बिंदु लेकर हटाया अंजन से क्षय दृष्ट वल संचय अवधम दाना कुरिया दान अध्ययन और कर्म भी अंजन आँख में लगाते हैं। किस में रखा गया कितने लेते हैं? एक थोड़ा इतने अंगुली में लेते हैं, है लगाने के लिए थोड़ा सा लेते हैं ना वो थोड़ा लेने पर पता नहीं चलेगा इसे लेकर ले लगाया नहीं लगाया इतने लेकर लगाया आंखे दूसरे दिन दिया कितने फिर इसने थोड़ा ले, ऐसे लगा दिया तो भी वो समाप्त तो हो जाता है ना नी होता है। इतना अंजाने है बिल्कुल थोड़ा सा लेकर लगाना पड़ता है अति थोड़ा सा तो भी समाप्त होता है जो बाल्मीकि है दिमाक है दीवाल बना पर्वत बनाते हैं वाल्मीकि बनाते हैं ना और में कितने मिट्टी लेकर जाते हैं एक ढिला लेते हैं इतने थोड़ी सी ये छोटे इतने लेकर जाएंगे इसको लेकर रखते है रखते रखते इतने बड़ा बन जाता है ना नहीं वलमिका का संचय अंजन से क्षय दृष्टवा अंजन भी क्षय हो जाता है थोड़ा लेने पर वाल्मी का संचय दे करके अवध्यम दिवस दिन का अवध्य निर्दिष्ट करे दान अध्ययन कर्म अच्छा कर्म करे दान अध्ययन अध्ययन से विद्या प्राप्त करे थोड़ी थोड़ी करे तो हो जाएगा और नहीं करे तो मूर्ख बन करेगा ना नहीं थोड़े थोड़े प्राप्त करे तो हो जाता है और लघु कम एक सूत्र पहले कठिन होता है एक सूत्र रटे एक सूत्र दो सूत्र करेगा तो लघु कंधि पूरी हो जाएगी नहीं सिद्धांत कमजी हो जाएगी ना नहीं यदि एक दो पांच सूत्र दस सूत्र करे तो भी हो जाएगी और नहीं करे तो कितने उम्र में पूरी हो जाएगी लघु कवधि बूढ़ा कर मानने पर भी लघु संज्ञा प्रकरण में नहीं होगा आ, करे तो हो जाता ना नहीं ऐसे प्रकार अवधम अध्ययन कर्म शुभ कर्म ऐसे करे तो होता है पूरा होता है करने पर होता है दर्द देखिए समुद्र का एक बिंदु से कुछ लेकर डालेंगे ऐसे लेंगे तो क्षय होगा ना नहीं उसमें होने के लिए के एक दृष्टांत एक आया शास्त्र में कोई टिटी हो चिड़ी पक्षी उसके अंडे समुद्र लोहरी में चला गया समुद्र के अंडे रखा था वो लहरी में आया चले गए अंडे वो नाराज होकर के, हो के हमारा अंडे ले गया उसको सुखाएंगे वो चोन्च में लेकर पानी लेकर उधर फेंकने लगा समुद्र से पानी ले ले लेकर सुखा देंगे सोचा अंडे लेखा निकालेंगे कहाँ जाएगा ऐसे पानी लेकर के उधर लेकर डाला सूखा में इसलिए वो जब करने लगा उसकी चिड़िया जितने सब सब साव लेकर चोंच में डाल करके उधर डाले चोंच में पानी कितने बन जाएगा थोड़ा सा लिया लेकर उधर डाले फिर वो पर अन्य चिड़िया दिखे वो भी चिड़िया उनके भी समाज है यहाँ देखते हम कोई हलो हलो चिड़िया है और कोई बिल्ली कहीं आ गया एक, एक कुछ आवाज कर देगा उसके आवाज से फिर सब चिल्लाने लगते हैं तो समय एक मिल जाते हैं इतने चिल्लाएंगे तो बिल्ली की चोरी जैसे भाग जाती है सब लोग चिल्लाएंगे जहाँ जाए उसके पीछे जाएंगे वो भी जैसे चोरों को घी घी से भग जाते उनके सामू है तो वो भी सब चिड़िया लगने लगी चोंचने लगे फिर वहां नारद जी का आगमन हो गया ना जाकर, जाकर देखे सब लोग सब चिड़िया लगे है किसलिए को सुखाने के लिए जाकर आपके <laughs> समाज में आपकी जाति सब लोग समुद्र को सुखाने के लिए और आप लोग घर लगे घर लगे तो कहे अभी समुद्र को सुखाएंगे हाँ पंख लगा करके सुखाने के शुरू किया जैसे समुद्र फिर आकर के माफी मार करके उसके अंडे वापस कर दिया तो ये उसको लेकर के जिस प्रकार समुद्र ग्रह का भी संभावे सुख जाएगा इसी प्रकार मानव से निग्रह तद्वत भवे परिच्छेद परिचे रहित हो करके खेद रहित हो करके बरा के नहीं लगा कर लगे तो निग्रह हो जाएगा अवश्य ही होगा पहले पहले लगता होता नहीं होता नहीं छोड़ो छोड़ो कर भाग जाए तो क्या होगा कुछ भी होगा कोई भी कार्य नहीं होता है भोजन बनाने के जाते हैं थोड़ा लकड़ी जलती नहीं धुआं हुई और छोड़ो कर चले जाए तो बुकार पड़ेगा ना और लगे पर फिर हो जाता है ना नहीं सब में थोड़े विघ्न थोड़े बहुत होते हैं किंतु विघ्न को दूर करके आगे चलना पड़ता है लौकिक कार्य करने के लिए तो कितने विघ्न को छोड़कर आगे बहुत बढ़ते हैं और परमात्म प्राप्ति के लिए थोड़ी विघ्न हो गया हो छोड़, ऐसे करते है बहुत वास्तव बा, क्या होना चाहिए विघ्न आने पर ही विघ्न तो आएगा ही जरूर आएंगे बहुत एक नहीं आते तो लौकिक कार्य में करते है कुछ प्राप्त करना है करते है ना परिश्रम करते है नही ऐसे प्रकार लगना पड़ता है इसलिए निर्वेद अनिर्वेदित जो कहा था उसके स्पष्ट करने के लिए कहते निग्रह मनो को निग्रह करने के लगना है करना है करना है तो धीरे धीरे करना लगना है उसे वही करना है कहा जाएगा लगेंगे पीछे तो पर, फिर रह जाएगा और यदि अरण्य मंथन होता है लकड़ी से अग्नि प्रकट करते थोड़े मंथन को छोड़ दो फिर कुछ नहीं होगा मंथन ऐसा करने पर अग्नि प्रकट होने तक करो तो अग्नि प्रकट हो जाती ये जो है ना अरहर के दाल उसके लकड़ी से अग्नि प्रकट करते हम देखे करते ऐसे घिससे अजय चतुपय इस दिन यज्ञ अग्य, करते कहीं कहीं तो अरुण मंथन ये हाथ से ऐसे घिसते साधारण मजदूरी करने वाले घिस करके अग्नि निकाल देते हैं वो ऐसे घिसेंगे एक नीचे रखेंगे थोड़ा छेद करके और एक अरहर कर इसे घिसेंगे घिससे अग्नि प्रकट हो जाते हैं हम लोग को करते कोशिश करते थे तो हाथ गर्म हो जाता है बहुत छोड़ते थे कुछ नहीं है जो काम करने वाले मजबूती घिस करके छोड़ते नहीं अग्नि प्रकट हो जाती है तो उसमें भी दो तीन चार कांस ले असफल हो जाते हैं है। फिर कोई जो छोड़ जा गया उसका कुछ नहीं फिर नए से करना पड़ेगा ऐसे करते करते कितना लकड़ी भी इतने फिर न कोई लाभ फिर अग्नि प्रकट कर लेते हैं करने पर होता है देखिये अग्नि प्रकट हो जाता अभी कोई करो हो जाएगा अरहर -अर -अर की जो लकड़ी है ना इतना मोटा लकड़ी रखो अरहर -अर से अग्नि प्रकट हो जाती है कुछ साग गिर नृत है एक एक बिंदु कुकर के उद्ध, उद्ध उद, निकाल क्रियमाण उदेर उसे परिखेदी सती खेद नहीं हो तो जिस प्रकार कालांतर भवे देव किस काल में हो ही जाएगा इसी प्रकार मनस निग्रह भी श्रम राहित्य क्रियमाण शांत नहीं होकर के करते ही रहे तो कालांतर सिद्ध हो जाएगा इदम चिटु हो जो टिटी वो उपाख्यान है कहा उसको मन में रख करके लोके में आचार्य ने कहा न केवलम अयम गीतायाम अभी केवल गीता में भगवान ने कहा इतने बात नहीं किंतु मैत्राणी शाखायाम अभी मैत्राणी शाखा मैत्रणी उपन मा बृहद्रथ से राजे शाखाया नो मुन सुखा मैत्रख्य शाखायापुर सरमृ मुनि थ नाम राजी है शाकायन मुनि सुखम प्रा राजी के बृहद रथ को शाकायन मुनि ने कहा सुखम आत्म सुख है नृत्य सह है नित्य है वो उपदेश किया मैत्राख्य शाकायाम कैसे सुखों का उपदेश किया समाधिकसरम समाधि कथन पूर्वक अत्यंत सुख ब्रह्म सुखो का उपदेश किया मैत्राणी नाम को यजु शाखा अंतर्गत मैत्राणी शाखा साका है शाकायन नाम का उपन्न से शिष्यत्व उनके पास आये बृहद नाम का राजस उनको ब्रह्म सुखम उपदेश किया समाधि अभिधान पूर्वक समाधि कथन पूर्वक ब्रह्म सुखो किया यथा भवति यथावित तथो सुक्तिपूर्वक कहा प्रकार न उक्तवाशंक्य शाकायन मुनिनी आनंद का स्वरूप ब्रह्म सुख का उपदेश किया राजसी को किस प्रकार किया शंका करने पर तत्प्रतिपादिक मंत्रा पठती उसी ब्रह्मानंद के प्रतिपादन करने वाले मैत्राणी शाखा में जो उपनिषद के मंत्रों व मंत्रों की सीधा पढ़ लेते पठती यथा निरंधनो वह नि सौ न सयोना, उपशाम्यती। सयोना उपशाम्यती। यथा निर वही स्वयं उपसाम्यति ईंधन रहित वहीं ईंधन डालते जाओ तो वही बढ़ती है ईंधन समाप्त होने आरोप स्वयं अपने कारण में तेज मात्रा में लीन हो जाती शांत हो जाती है तथा वृत्ति चित्तम चित्त में वृत्ति है मन का परिणाम विषय चिंतन होता है स्मरण संस्कार होता है और वृत्ति जब क्षय हो जाएगा असमाप्त हो जाता है तो चित्त भी स्वयं अपने कारण में सप्तमा तो में शांत हो जाता है चित्त भी शांत हो जाता है नग्ध काष्ठो स्वयं नौ अपने कारण में अपने कारण तेज मात्र उपाति शांत हो जाती कैसे शांत जलापेकार पार जला का ज्वालाय ज्वाला शांत हो जाती पर तेज मतूप यथावतिषते तेज है बनी तो ते ते उसी प्रकार तेन प्रकार चित्त मंत्रक वृत्तिरोध योग वृत्ति का होने पर निरोध सामने पर जो अभ्यास करेंगे तो राजसाज सकल वृत्तिनाशा सब वृत्तिनाशन पर सौ कारण में सप्तमात्री सप्त मात्रावशेष सप्तमा ही केवल रहता है शांत हो जाता है स्वयनाशात मनस सत्यन मनस सत्योपात मनका मनसः कर्मानुवसागः उपांत मनस्यमिन हो जाएंगे उपांत से मनसः मन जो अपने कारण में शांत हो गए जाने पर सत्य, सत्य आत्मा में जिसका काम हो वो सत्य कामी सत्य आत्मा आत्मा में काम अवश्य सत्य कामी सत्य आत्मा ही इच्छा करता है और कुछ इच्छा नहीं करता है तो मानो अपने योनि में सत्य रूप से शांत हो जाने पर इंद्रिया विमुस इंद्रिया से विमुढ़ हो गया इंद्रियार्थ को छोड़ दिया विमुख हो गया तो कर्म बस एक कर्म के अनुसार जो कुछ प्राप्त होते हैं, वो क्या मानता है अंधता जितने सब कुछ सुख है समाज अभ्यास में भी सुख सिद्धि आदि जो है उनको भी मिथ्या मानता है सब अंधता सत्य आत्मनी विषय काम अवश्य स्थिति सत्य कामी केवल आत्मा का ही चिंता चाहता है आत्मा की इच्छा और कुछ नहीं चाहता है तो सत्यकामी ऐसा होने पर ही चित्त शांत होता है चित्त में कुछ वासना है किसी विषय की इच्छा है बैठकर जितना अभ्यास करे तो शांत नहीं होगा शांति होने के लिए वासना अनुभति चाहिए वासना मानने को इच्छा रख करते है बड़े कठिना नहीं होगा आत्मा की ही इच्छा करे अन्य इच्छा में छोड़ दे तब अत उपांत से तब अपनी योनि में शांत हो जाएगा चित्त उपांत होने से उपांत इंद्रिया से विमुस तब इंद्रिया से इंद्रिया होगा इंद्रिय का जो अर्थ है विषय अर्थेश विषय विषय क्या है शब्दादि दुरुप्रसादी शब्द शब्द विषय उसे विमूढ़ से विमुख अर्थात तो उनके विचार उनके चिंतन ज्ञान जब नहीं होगा तो मनुष्य कर्मवश अनुगत कर्म वसा अनुगा प्रार्ध के अनुसार कुछ प्राप्त होते हैं समाधान सुखाद समाधि में सुख और कुछ जो प्राप्त होते हैं प्रार्ध के अनुसार उसको ये निश्चय करता है मिथ्या है अनुता माईकत्व तो ज्ञान है ना मिथ्याभूत उसमें तो माईकत्व कर तो निश्चय करके मिथ्या तो निश्चय होता है प्रपंच में सारे प्रपंच में समाधि सुख सिद्धि आदि में भी माईकत्व निश्चय करके मिथ्या तो निश्चय करे तो योग मार्ग में भी प्रगति होती है योग मार्ग में सिद्धि भी आती है प्रतिबंधक रूप से और प्राप्त करके लोग को चमत्कार देखने दिखाने के लिए नहीं है जो सिद्धि को प्राप्त करके लोगों को चमत्कार दिखा लिया वो अपने मार्ग से हट गया वो सिद्धि तो है विघ्न रूप से आते हैं उनको छोड़ना पड़ता है मिथ्या बहुत मिथ्या तो निश्चय करके आगे प्रयत्न करे तो आगे प्रगति होती है समाज समाधान सुखादि आदि सुख जो कुछ प्राप्त होते हैं। है मिथ्या तो है नाईक ज्ञान से मिथ्या बुत तो हो जाएंगे तो अभी शंका करते चित्त की शांति हो जाने पर जगत के मिथ्या हो जाए चित्र उपसांतु जगन मिथ्या हो गती अनुपन्नम क्या जगत का उपादान चित्त चित्त तो नहीं ज़िए ज़िए उपादान कारण होता जैसे तंतु है पट का उपादान कारण संतु नष्ट होने पर पट रहेगा नहीं।, नहीं उपादान कारण के नाश से कार्य नाश हो जाएगा चित्त यदि जगत का उपादान कारण होता तो चित्त की शांति होने पर जगत मिथ्या हो जाए तब उपादान का तो जगत चित्त ज़ उपादान नहीं है तस्त जगत इस चितम्वे हि संसारित संसार तयत्न शोध संसार चित्त ही संसार है तयत्न तो शोधे चित्त प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करे उसकी शुद्धि करे प्रयत्न करके, करते मृत्यु तन्मय जैसे जिस विषय में चित्त है मृत्यु मनुष्य तन्मय हो जाता है ये तनातन गुह्यम ये गुह्य गुप्य है सनातन है और नित्य है ये शास्त्र का सिद्धांत है जिस जिसमें चित्त जैसी चिंतन करता है तो तद्रुप हो जाता है वो बताते हैं चित्त कैसे संसार यद्यपि स्वरूपेण चित्त उपादानक जगत जगत का उपादान कारण चित्त नहीं इतना निश्चित है तथापि तस्य भोग्यत्व चित्त कारण में था प्रकरण में विवेक में संसार में जीव द्वैत और ईश्वर ईश्वर के द्वारा शिष्ट है आकाश आदि प्रपंच ईश्वर श्रद्वुखप्रद नहीं है जीव शिष्ट द्वैत उसमें जो भोग्य तो आकार वो जीव ने बनाया एक ही वस्तु है एक ही व्यक्ति है किसको सुख देने वाले हैं, किसको दुख देने वाले है? होता, है? होता है एक ही स्त्री है पिता के लिए पुत्री है पुत्र के लिए माता है पति के लिए पत्नी है अन्य अन्य के लिए कोई द्रोही करने वाले विभिन्न प्रकार में है संबंध तो उसमें जो आकार है भोग्यत्व आकार उसकी सृष्टि जीवन की उससे उसको सुख दुख मिलता है यदि ईश्वर श्रिष्ट में वस्तुतः सुख अथा दुख हो सबको सुख मिले सबको से दुख मिले ऐसा होता है किसको सुख मिलता है किसको दुख मिलता है उसका कारण है अपने मन में से जो भोग्यत्व आकार खड़ी तो द्वैत वही सुख दुख देने वाला है स्वरूप जगत चित्त उपादान का नहीं है किंतु उसमें जो भोग्यत्व तो है चित्त कारण ही शब्द न तो सर्व अनुभव प्रमाणी सबका अनुभव है चित्त के द्वारा ही उसमें भोग्यत्व तो क्या गया है क्योंकि सुश्रुति चित्त विलय सुश्रुति मूर्छा समाज में चित्त चित्तलय हो जाता है भोग होता है विशेष को होता भोगा यत चित्तात्मक संसार है अत तत् अभ्यास वैराग्य आदि लक्षण शोधे थे चित्तात्मक संसार हुआ इसे चित्त को ही प्रयत्न प्रयत्न क्या है अभ्यास वैराग्य, वैराग्या अभ्यास वैराग्य आदि आदि यम आदि सब प्राणायाम प्रत्याहार आदि सहायक है अभ्यास वैराग्य मुख्य है अभ्यास बार बार करे और वैराग्य इसे शोध चित्त की शुद्धि क्या करना रजस्तम राहित्य ने एकाग्रम कर रज गुण तम गुण को हटाए तमोण रज गुण हटाकर होता है वही शुद्धि एकाग्र होता है चित्त नन आत्मनो आत्म शोधन हो न चित्तम आत्मा की मुक्ति के, के लिए आत्मा का ही शुद्धि करनी चाहिए चित्त की क्यों शुद्धि करना ऐसा समका कहते यद चित्त मरते मनुष्य जैसे जिसमें चित्त है वो तनरूप हो जाता है मर्त्योद्या केवल मनुष्य के, के लिए इसे उपलक्षण देही मात्र जीव यह चित्त चित्तम यस्य सच, चित्त। चित्र आदि विषय में चित्तवान होता है सब हो जाता है तदात्मक हो जाता है जिस विषय का चिंतन करता है तदरुप हो जाता है उसमें सुख दुख होता तो यह अपने में मानता है पुत्र तो में अत्यधिक स्नेह से पुत्र सुखी तो मैं सुखी पुत्र दुखी तो दुखी तथ साकल वैकल्य आत्मनिव समारोहण था उसमें साकल्य है सकल से भाव साकल्यम सकलता कुछ अधिक्य है तो अपने में बड़ा खुशी। और पुत्र में वैकल्य है कुछ आनी हुई तो पिता मचार होते है दुखी हो जाते हैं आरोप करते उसमें जो साकल वैकल्य अपने में आरोपण करते हैं इसे यमय हो जाता है ये तथा सनातन विधम अनादिद्ध गुज है रहस्य है से सिद्ध है क्या सिद्ध है स्पष्ट करते हैं स्वभावतः यह तत्म यह संसारित शुद्ध ही है असंग है आत्मा में अशुद्ध हो नहीं सकती उसको कुछ करने के नहीं है चित्त संपर्क से ही संसारित चित्त के साथ ही भी संपर्क वास्तव नहीं होता है आध्यात् सम्पर्क है असंग आत्मा के साथ किसी का संपर्क नहीं होगा फिर भी अध्यास अनाधिकल से अनर्वचन माया ज्ञान के कारण अध्यास भ्रम होता है संसारित का भ्रम होता है जैसे जल में आकाश सूर्य चंद्र का प्रतिम्ब दिखता है चित्त में ही आत्मा का प्रतिम्ब दिखता है जल कंपन से प्रतिम्ब जल सूर्य में कंपन दिखता है बिंब रूप सूर्य चंद्र आकाश का कंपन होता है जल कंपन से कहते आकाश में कंपन बच्चा कहता है जल में आकाश देखा जल में आकाश है जल में कहता है आकाश है घड़ा में और आकाश हिल रहा है चंद्र सूर्य हिल रहे तारक हिल रहे बुद्धि स्थिर हो गई तो आत्मा स्थिर जल स्थिर हो गया शांत है आकाश प्रतिमा शांत हो जाता है और जल में कंपन हुआ तो प्रतिमा में कंपन है बुद्धियाम चलत्याम चलन त्याम आत्मा चलती, चलती ध्यान करता जैसे चलता जैसे शब्द दिया श्रुति में आत्मा में वस्तु तो ध्यान करना चलन होना कुछ ही नहीं उसके जैसे लगता है बुद्धि के धर्म उसमें आरोपित तो होता है तो संसारित तो बुद्धि चित्त संपर्क से ही आरोपित तो होता आत्मा में अत चित्त से शुद्ध चित्त शुद्ध हो जाए दर्पण साफ हो जाए प्रतिमा साफ दिखता है चित्त शुद्ध हो जाए तो आत्म संसार निवृत्ति संसार की निवृत्ति चित्त में दोष होने से ही प्रतिबिंब में कल्पना करते हैं, चित्त के दोष का आत्मा में आरोपित करते हैं, चित्त शुद्ध हो गया आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबंब लिखता है आनंद रूप है संसारित्व तो आत्मा में नहीं है उसका ज्ञान हो जाता है इससे चित्त शुद्धि आवश्यक है नदिभव परम परजित सुख दुःखप्रद पुण्यपापकर्मणो सपोस् चित्त शोधनना कथम आत्मन संसार निवृत्तिर्भव्ये संसार कवच आरभ अनादिकल से अनाभव परंपरा परंपरा क्या है जन्म हुआ कर्म क्या कर्म प्राप्त करने पर फिर जन्म होगा होगा फिर तो, जन्म जन्म क्या कर्वतः कर्म भोग आयो कर्म, कर्म कर तुम से तुम जते है कर्म करते भोग के लिए और भोग करते कर्म के लिए इस प्रकार संसार अनादि परंपरा से चलता है अनादिव परम्परा से उपार्जित उपार्जित होता पुण्य पाप कर्म अनादि काल से पुण्य पाप कर्म आपके कितने बाकी है संचित मालूम है संख्या बहुत है इसकी सीमा नहीं कर सकती इतनी करके so, तो पुण्य पाप होते क्या सुख दुख प्रद सुख देने वाले कौन है कर्म और दुख देने वाले पाप कर्म सुख दुख प्रद पुण्य पाप कर्म सपो पुण्य कार पाप कर्म जब तक बहुत ही चित्त शोधन कर देने मात्र से कैसे आत्मा में संसार की निवृत्ति हो जाएगी पुण्य पाप कर्म बहुत है चित्त शुद्ध हो जाए तो भी आत्मा में जो संसार की प्रतीत होती संसार है संसारित है उसमें निवृत्ति कैसे हो जाएगी यहाँ तक शंका हुई सिद्धांत उत्तर देता है चित्त प्रसाद उपलक्षित ब्रह्मानुसंधान है ना चित्त शोधन करने का ये जो कहा गया केवल चित्त शुद्धि नहीं चित्त शुद्धि से ही उपलक्षित है चित्त शुद्धि करना है चित्त शुद्धि किसके लिए ब्रह्मानुसंधान के लिए ब्रह्म का चिंतन करने के लिए चित्त प्रसाद से उपलक्षित हुआ उपलक्षणतम तद ग्राहक सती तद इतर ग्राहक चित्त शुद्धि को लेना और उसके बाद ब्रह्मानुसंधान भी लेना तो चित्त प्रसाद से जो चित्त शोधन कहा गया उससे उपलक्षित ब्रह्म चिंतन ब्रह्मानुसंधान से सकल कर्म क्षय उपक्य ब्रह्म ज्ञान होने पर छे चाष से कर्माणी तस्वीर दुष्ट बराबर ज्ञानादि सर्वकर्माणी सकल कर्म क्षय हो जाएगा परिहृति ज्ञान होने पर सफल कर्मक्ष हो जाएगा तो अनादिकाल से जितने संचित कर्म सब का नाश हो जाएगा ज्ञान और पद्धन से तब तो मुख्य संभव है पूरा पिछले की थी बहुत पुण्य पाप करो सब नष्ट हो जाएंगे